राजम राजा धनवत्प्रणाम प्रणाम राजा सत्य <laughs> <laughs> <laughs> हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही है दुकाना लगाई क्या हाँ मैं भी सोच रही हूँ राजा की नहीं आ रही है अपन लोगों राजा की राजा की आवाज नहीं आ रही है आ रही है प्रॉब्लम है की आवाज आ रही है राजा आ मैं बस अभी हुई हाँ, इसलिए। चलो करें शुरू बताओ कल के विषय पर करो चर्चा पार्थ ने जो बात पूछी थी बोलो चलो किसी को कहना है कुछ पार्थ निकल जो क्वेश्चन पार क्वेश्चन रिपीट पार्थ एक हाँ तेरा क्वेश्चन ये था कि शुरू प्रभु जी भूतल पर पधार के पुष्टि भक्ति मार्ग का आरंभ किया और पुष्टि भक्ति मार्ग प्रवर्तित किया तो दो प्रश्न थे इसमें एक तो है कि श्री महाप्रभु जी भूतल पर पधारे उसके पहले भक्ति मार्ग तो प्रचलित या प्रवर्तित था ही और दूसरा पार्ट है कि अगर भक्ति मार्ग जो प्रवर्तित था तो दैवी जीवों का उद्धार भक्ति मार्ग से तो हो ही सकता है ना मतलब ये प्रश्न के अर्थ में मैं मैं बता नहीं रहा हो सकता है शायद हो सकता हो तो फिर अलग से पुष्टि भक्ति मार्ग प्रवर्तित करने का क्या अ प्रयोजन है वैसा हाँ जय जय कु गजेंद्र पर या ये बतासुर पर या ध्रुप पर या प्रहलाद पर इस तरह से की थी लेकिन सबू कमिट नहीं थे हाँ। और ये कह सकते हैं कि कुछ मार्ग तो था लेकिन जो कुश्ती संप्रदाय था वो तो महाप्रभु के द्वारा ही प्रवर्तित हुआ है जिसका एक प्रॉपर वे है जिसे प्रभु अपने साथ रैलिश कर सकते हैं रह सकते हैं और कमिटमेंट है क्योंकि तो प्रभु कभी किसी के साथ में उनकी इच्छा है तो वो असुर को भी दर्शन दे सकते हैं और दर्शन देने के बाद में फिर प्रभु का कोई गारंटी नहीं है कि वो कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ऐसा हाँ। भी कह सकते हैं की वो बहुत मात्र का था और यहाँ हमेशा ही है हाँ। वो उनको चुनाव करने पर वो हुआ और भी मर्यादा और भी हमेशा निरंतर है और पुष्टि सुख हाँ। पुष्टि भक्ति मार्ग क्या है वो तो महाप्रभु जी ने प्रकट किया है उससे पहले अवतार काल था और ये अनवतार काल है और ये कलयुग है इसलिए महाप्रभु जी को पता था कि कलयुग में कैसे जीव हो सकते हैं इसलिए उनका उद्धार करने के लिए महाप्रभु जी भूतल पर पधारे थे पर जब अवतार काल की बात है तो वहाँ पर तो श्री ठाकुर जी साक्षात बिराजते थे इसलिए वहाँ पर साधन की या फल की कोई अपेक्षा ही नहीं थी इसीलिए हाँ। वहाँ बात नहीं है लेकिन जैसे जब जब जिस भक्त में प्रभु ने कृपा करी है वो अवतार काल में नहीं की है उनकी भक्ति के द्वारा की है लेकिन उसकी कोई सर्टेंटी गारंटी या फिर कुछ ये नहीं था कि प्रभु उनके साथ में कभी परल्लभाचार्य जी का प्रागट हुआ है भूतल पर ऐसा बताने के लिए कहा गया है तो महाप्रभु जी का प्रागट इसलिए है की वो कलयुग में था क्यूँकी पहले तो ठाकुर जी साक्षात से वो वो जीवों का उद्धार हो सकता था पर अभी जो अनवत काल है तो श्री महाप्रभु जी के द्वारा ही हमें प्रभु संबंध होता है ब्रह्म संबंध का मतलब ये है कि प्रभु के साथ अपना संबंध बनाना मतलब महाप्रभु जी का मतलब ही है कि दैवी जीवों को मतलब उन्होंने पृथ्वी परिक्रमा की उन्होंने कितने चौरासी वैष्णव ही किए मतलब कि अलियुग में मतलब महाप्रभु जी के प्रागट के बाद ही हुआ है दैवी जीवों का उद्धार तो पहले भी था ऐसा नहीं है पर वहाँ साधन की कोई अपेक्षा नहीं थी यहाँ पर साधन यह महाप्रभु जी ने जो बताया उस सिद्धांत से अपने तन से अपने धन से प्रभु की सेवा करनी ऐसा यहाँ ऐसा मैं समझती हूँ मुझे हाँ। ऐसा भी है जैसे यहाँ तो वचनबद्ध हो गए वहाँ वचनबद्ध नहीं थे यहाँ मतलब छोड़ नहीं सकते और मतलब साधन तो था लेकिन यहाँ तो साधन ही फल है और फल ही साधन है राजा ऐसा भी समझ सकते हैं कि भक्ति मार्ग तो मतलब भक्ति मार्ग तो सबके मतलब प्रचलित था ही मतलब भक्ति तो सभी करते थे पर जैसे सारे भक्त एकदम भक्तिमार करते थे पर भटक गए थे मतलब उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था कि ठाकुर जी के साथ हमें कनेक्ट कैसे होना है और पुष्टि जैसे कि कृपा कैसे ठाकुर जी की भी होनी चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट थिंग है तो वो कैसे उस चीजों को कनेक्ट करना है जैसे भक्ति मार तो आज जो मर्यादा मार्ग के जो है वो भी भक्ति तो कर ही रहे होंगे पर माप्रभु जी ने ठाकुर जी ने ऐसा सोचा होगा कि ये जो देवी जीव है उनको मेरी तरफ कैसे कनेक्ट करना और कलिकाल आएगा तो एकदम और दूर हो जाएंगे तो कैसे वो जुड़े रहे महाप्रभु जी उन्होंने भेजा और ये पुष्टि मार्ग प्रकट किया जो मुझे ऐसा लगता है हम्म और कुछ देवी जीव तो जैसे आए आ रहे थे वो तो भ्राम माया में और माया मतलब किसी में भी आ, कहीं भी मतलब फस करके रह जा रहे थे हम्म अच्छा और ये ये जो अभी जूहीन जूही ने कहा ना जैसे के पुष्टि भक्ति मार्ग और मर्यादा मार्ग ये सब है ना इसका डिवीजन वल्लभाचार्य जी के आने के बाद ही हुआ है पहले तो ऐसा कहा था जैसे के जब महाप्रभु महा जी नहीं थे भूतल पर प्रकट नहीं हुए थे जबकि प्रभु का अवतार काल था तब वहा पुष्टि के मर्यादा के प्रवाह कहाँ था ये जो भी डिविजन हुए ये ती, ये तीन जो जीव है वो सृष्टि से है ये तो बराबर है पर वल्लभा जी के आने के बाद डिविजन में आया ऐसा ऐसा है जीजा? मैं क्या बताऊ सब सोचो अभी तो फिर करेंगे पक्त निश्चय तो राजा ऐसा भी है ना कि मतलब विष्णु को माना है कोई शिव को मानता है मतलब ए, उनकी भी ऐसे भक्ति तो होती होगी ना ऐसे पर उनको मतलब वैसे कौन से सही रास्ते पे लाना है वो अपने भाग में तो ऐसा नहीं आता है पर मैं तो ऐसे भक्ति मार्ग जनरली सोच रही थी हाँ। उसी चीज को प्रॉपर वे नहीं मिल रहा था और ये सिर्फ अवतार काल की बात कर रहे हैं अवतार काल में तो भगवती वो तो फिर सिर्फ तो प्रभु ने तो वो तो साक्षात स्मरण किया उनका तो उनकी तो बात ही नहीं है उनको जो जो देना था प्रभु ने वो तो मिला ही है उन्हें लेकिन वैसे उससे पहले भी जब जो भागवत जी में जो आता है जी मैं जिन जिन प्रभु जो जिन पर प्रभु ने कृपा की है तो वो उनके ऊपर बस एक कुछ दर्शन मात्र या कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है सब तो पर प्रॉपर हर जीव मतलब जो जो हर जीव लायक था उसको प्रॉपर वे नहीं मिला था हम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राजा ने बताया था कि शैव विष्णु शाक्त और सौर्य ये चार संप्रदाय तो पहले से ही थे और वहाँ पे भक्ति परमा वगैरह से आ, आ, उपासना होती थी पर परम की उपासना का कोई मार्ग प्रचलित नहीं था शायद ऐसे तो ही मैं थिंकिंग से बता रहा हूँ तो शायद आ, श्री महाप्रभु जी ने वो मार्ग प्रचलित किया वैसा कुछ सोच सकते हैं थिंकिंग है समझे चलो ये क्वेश्चन में क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका का क्वेश्चन का क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लें फिर लेंगे ब्रिजेश भाई और कोई ये जुड़े हो क्या हाजा बोलो तो थैंक साथ डिस्कस करती थी अरे हिंदी में न इसमें ऐसा मतलब मेरी समझ ऐसी है कि जैसे हमने देखा कि वो आ, हमने पहले जैसे देखा कि आग ना तड़कला माती जो वो छुट्टा पड़ा हाँ। तो वो वो थिंकिंग से हम सोच सकते हैं क्या कि वो वो प्रभु से अलग होने के कारण वो जीव को क्या बोलते हैं वो प्रभु के संसर्ग में ना रहे जीव और वो सनक ले के माफिक वो भक्ति जीव की तौर पे वो अलग हुए तो उनको प्रभु के एक तो स्वरूप का ज्ञान नहीं रहा फिर प्रभु का जीव का संबंध क्या है वो ये घर संसार की माया जाल में जो फंस गए यहाँ आके तो वो अम्म ये सब भूल गए कि तेरा और प्रभु का क्या बोलते जीवात्मा का संबंध क्या है प्रभु से और ये शिवात्मा का संबंध क्या है तो ये पुष्टि जीव थे वो तो प्रभु को बहुत ही प्रिय थे पहले से और उनकी उत्पत्ति का प्रयोजन ही ये था कि प्रभु उनसे सेवा पुष्टि जीव प्रभु की सेवा करे ऐसा वो रीजन से ही पुष्टि जीव बोतल पे तो समझ लो प्रभु सेवा की तरफ आने के लिए उन्होंने महाप्रभु जी को आज्ञा की कि आप भूतल पर जाओ और पुष्टि भक्ति मान प्रकट करने की ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को आज्ञा की कि वो संसार में रह के भी प्रभु के साथ जीवात्मा का संबंध जोड़ ले और कुछ राजा जब भी कृष्ण भगवान जबी नहीं रहे थे सब गोपी को भी कुछ उनके या उनके अस्तित्व बारे में कोई ज्ञान नहीं था पर जबी रहे, फिर उनको अस्तित्व उनको पता चला कि प्रभु का अस्तित्व के बारे में पता चला वही स्वयं महाप्रभु जी के टाइम मतला रहता है की महाप्रभु जी जब भी नहीं थे वो को पुष्टि संप्रदाय का कुछ अस्तित्व नहीं था जब भी वो पधार वो तभी उनको पुष्टि भक्ति संप्रदाय का एक्चुअल विचार महाप्रभु जी ने डाला है फिर तो महाप्रभु जी जब नहीं थे उनका अस्तित्व नहीं था तभी वो लोग जब भटक गए थे इंदुश्म <laughs> चलो सरप्राइजिंग एंट्री पड़ी ते बी बेसोई तो बोलता के ना ना। <laughs> बच्चा पट्टी मोटी थी गई के, के? चलो और कुछ कहना है किसी को अगर राजा आ, मितेश हाँ बोलो राजा मैं इस चीज को ऐसे समझ रहा हूँ कि अगर ये पुष्टि मार्ग है वो परमानंद तक ले जाएगा और भक्ति मार्ग जो है वो परमानंद तक तो नहीं ले के जाएगा then, पर... और है या अलग है ये भी तो क्वेश्चन पेंडिंग है और मैंने उसको एक एग्जाम्पल से ये रिलेट किया की कि वो एक म्यूजिशियन है उसको प्यनो बजाना बहुत अच्छा लगता है और उसको एक तबला बजाने की जॉब जो तो अच्छा तो नहीं है प्रॉब्लम पर प्यनो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जिसके लिए कृष्ण ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पुष्टि मार्ग में आएगा और जिसके लिए भक्ति मार्ग मतलब इम्पोर्टेंट है वो फिर कोई भी मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए रेडी हो जाएगा पर वो भक्ति तो कृष्ण में ही है ना न कृष्ण की है पर उससे परम आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है उसको अच्छा देखो इसमें सबसे पहले बात जो हमने आपका टॉपिक पिछला हुआ ना कि एक मार्ग और संप्रदाय ये दोनों अलग अलग होते हैं भक्ति मार्ग एक मार्ग है और उसके अंतर्गत पुष्टि एक संप्रदाय जैसे कि एक रास्ता होता है हाईवे होता है और उसमें से निकलने वाले छोटे छोटे रोड होते हैं उस तरह इस बात को यहाँ समझना चाहिए इन दोनों में ये अलग अलग नहीं है भक्ति मार्ग बोलो पुष्टि मार्ग बोलो बात एक ही है पुष्टि भक्ति संप्रदाय है एक जैसे कि मैंने बताया कि एक रोड बड़ा रोड है हाईवे है नेशनल हाईवे और उसमें से निकलते छोटे छोटे स्टेट हाईवे है या और छोटी छोटी गलिया है तो उस तरह से इस बात को समझना चाहिए इन दोनों में कोई भेद नहीं है दूसरी बात कि महाप्रभु जो जब पृथ्वी पे पदारे जैसे सामान्य एग्जाम्पल बता दो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया पर इजी आंसर है इसका कि कोई भी कोई भी भी रोड हो रास्ता हो कुछ टाइम के बाद उसको फिर से रिफ्रेश करना ही पड़ता है वो कितनी भी अच्छी वस्तु क्यों ना हो हम कपड़े पहनते है बेस्ट में बेस्ट मटीरियल तुम खरीदो फिर भी हम चार बार पांच बार छह बार सात बार उस कपड़े को पहन लें, फिर उसे धोना ही पड़ता है तुम ड्राई क्लीन करवा लो वो एक अलग बात पर धोना पड़ता है उसको क्लीन करना ही पड़ता है तो ये उस तरीके की बात है कि महाप्रभु जी जब पधार रहे उससे पहले भी भक्ति मार्ग था कृष्ण की भक्ति थी कृष्ण की प्राप्ति लोग करते ही थे क्यों मीराबाई नरसिंह मेहता महाप्रभु जैसे पहले हुए क्या उन्हें ठाकुर जी नहीं मिले मिले उनको नहीं मिले ऐसा नहीं है महाप्रभु जी से पहले बहुत से भक्त हुए सबको तो तो मिले मिले। मिले ही ही थे थे, ऐसा थोड़ी है कि कि नहीं मिले। जैसे मंदार ने बताया गोपीजनों को भी तो मिले थे। उनको के बिना ही मिल गए। तो महाप्रभु जी कोई एक नेसेसरी फैक्टर नहीं है कि उनके बिना ठाकुर जी मिल ही नहीं सकते पर महाप्रभु जी ने आके कृष्ण की भक्ति को एक फॉर्म दिया एक मतलब बताओ ना कि एक ढांचे में डाल दिया कि अब इस रूप में तुम कृष्ण की भक्ति अगर करोगे तो ये एक विधित रास्ता है ये साफ रास्ता है और इसका रिजल्ट पक्का है तुम्हें ये रिजल्ट में ले जाएगा एक तो जैसे मैंने पहले भी शायद इस क्लास में बताया था कि प्रवेश का सैटरडे में बताया था मुझे ध्यान नहीं पर एक जैसे की मैंने पहले बताया था कि एक तो तुम ट्रैकिंग करके जाते हो पहाड़ चढ़ते हो और दूसरा एक बनी बनाई सीढ़ियाँ होती है जिससे तुम चढ़ जाते हो तो ट्रैकिंग करके चढ़ना एक अलग बात होती है और सीढ़ियों से चढ़ जाना एक अलग बात होती है पहुंचते हैं तो दोनों ही पहाड़ के ऊपर ही हैं पर जो ट्रैकिंग करके पहुंच रहा है उसको थोड़ी मुश्किल पड़ती है रास्ता नहीं मिलता है भटक जाते हैं रास्ते से या कहीं और चढ़ जाते हैं नीचे उतरने लग जाते हैं या रास्ता गलत पकड़ लेते हैं लंबा रास्ता हो जाता है कभी मुश्किल रास्ते पे चले जाते हैं तो वो एक अनिश्चित रास्ता है जिसमे हमें पता नहीं चलता है कि कब क्या हमारे सामने आ जाएगा और एक सीढ़ियों का रास्ता होता है कि किसी ने बहुत अच्छी तरीका से पूरे रोड का सर्वे करके पहाड़ को चढ़ के सब रास्तों को ढंग से चेक करके कंस्ट्रक्टेड एक अच्छी सीढ़ी बनाई हुई है जिससे तुम पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते हो तो दोनों रास्ते हैं या तो तुम ट्रैकिंग करके चढ़ो या तुम सीढ़ियों से चढ़ जाओ तो ट्रैक का मूड एक अलग होता है सीढ़िया चढ़ने का मूड अलग होता है तो महाप्रभु जी ने ये कार्य किया कि ठाकुर जी की भक्ति का जो मार्ग था जो ट्रैकिंग की तरह था कि जिसमें भक्त अपने हिसाब से किया करते थे मीरा भाई नरसिंह मेहता है कोई गाइड नहीं था उनके पास कोई कहने वाला नहीं था की तुम ऐसे करो तुम ऐसा मत करो ये ठाकुर जी को अच्छा लगेगा ये ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगेगा कहने वाला कोई नहीं था उनको जब जो सूझा जब जो पता चला ऐसे ऐसे वो करते गए वो एक ट्रैकिंग वाला रास्ता है और महाप्रभु जी ने जो कार्य किया वो एक सीढ़िया बना दी कि भाई ये रास्ता है इस पे तुम चढ़ो महाप्रभु जी ने गाइडलाइंस दे दी कि तुम्हें ये करना है ये नहीं करना है ये ठाकुर जी को अच्छा लगता है ये ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता है कि तुम ऐसे करोगे तो ठाकुर जी जल्दी मिलेंगे ऐसे करोगे तो ठाकुर जी तुमसे दूर हो जाएंगे तो ये गाइडलाइंस दे एक बनी बनाई सीढ़ी जैसा रास्ता महाप्रभु जी ने भक्ति मार्ग को एक अलग स्वरूप दे दिया नया मार्ग शुरू नहीं किया और नहीं ही महाप्रभु जी ने अपने हिसाब से कोई रास्ता चालू किया पर जो रास्ता था मुश्किल था उसको महाप्रभु जी ने एक ढांचे में सेट करके और सीढ़ियों की तरह एक्सप्रेशन उसका किया कि तुम उसे इस तरीके से करो मेरी गाइडलाइंस है मेरे नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से करोगे तो तुम्हारे पास एक गाइड है गाइडेंस है तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा तुम भटकोगे नहीं अपने रास्ते से बना बना रास्ता है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी तो महाप्रभु जी ने ये कार्य किया है महाप्रभु जी ने कोई नया मार्ग शुरू नहीं किया और नहीं ऐसा मानना चाहिए महाप्रभु जी से पूर्व भक्ति मार्ग था नहीं तो ये दोनों बातों को समझनी चाहिए कि भक्ति मार्ग एक ब्रॉड वे की तरह है और पुष्टि भक्ति संप्रदाय उसकी एक शाखा है कृष्ण की भक्ति केवल महाप्रभु जी ने बताई ऐसा तो है नहीं रामानुज है मध्वाचार्य है निम्बार्क है इन लोगों ने भी कृष्ण की भक्ति बताई है अब हम कोई कॉपीराइट नहीं लगा सकते कि महाप्रभु जी के मार्ग के द्वारा ही हमें कृष्ण मिलेंगे और कृष्ण की प्राप्ति का और कोई उपाय है ही नहीं ऐसा कॉपीराइट हम नहीं लगा सकते हर एक मार्ग से कृष्ण मिल सकते हैं हम हाँ अपना कोई स्वतंत्र हमें ट्रैकिंग करने का मूड आ जाए तो तुम अपने हिसाब से भी कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हो ठाकुर जी की इच्छा पर ये सब कुछ निर्भर करता है तो महाप्रभु जी ने केवल इतना किया है कि भक्ति मार्ग का जो ट्रैकिंग जैसा रास्ता था और मुश्किल था विहित नहीं था हमें कुछ पता नहीं था एक अन रोड था कि पता नहीं तुम कब कहाँ पहुंच जाओगे तो ऐसे रोड के बदले महाप्रभु ने सीढ़ियों की तरह एक सीधा साधा रास्ता बता दिया कि मेरे ये गाइडलाइंस है ठाकुर जी की आज्ञा से मैंने ये मार्ग प्रवर्तित किया है आपको ठीक लगे तो इस मार्ग से तुम कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हो ये ऐसा यहाँ समझना चाहिए लेकिन जो और भी संप्रदाय जैसे मध्वाचार्य राम मंदिरचार्य या निम्बार्य तो उसमें वो कृष्ण जी को प्राप्ति नहीं कि जो कुछ इमारत में वो दोनों कृष्ण ऐसा नहीं है देखिए वो वो दोनों कृष्ण के ही है हाँ तो एक ही बात है ना कृष्ण तो एक ही है अब उसकी प्राप्ति के उपाय अलग अलग हैं जैसे मैंने बताया कि कोई सीढ़ियों का रास्ता है कोई रोपवे है कोई हेलीकॉप्टर से सीधा तुम पहुंच जाते हो या तुम ट्रैकिंग से पहुंच जाते हो कोई भी रास्ता हो तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है बहुत से लोगों को सीढ़ियाँ होती है तब भी तुम ट्रैकिंग करते हैं सीढ़िया बनी बने सीढ़ी से नहीं चढ़ सकते तो रोप वे से चले जाते हैं रोप वे भी हमें ठीक नहीं पड़ता है तो लोग पैसा खर्च के हेलीकॉप्टर से चढ़ जाते हैं तो रास्ते अलग अलग हैं पहुंचना तो एक ही जगह पे तो कृष्ण की प्राप्ति के उपाय बहुत से हैं अब उन उपायों में से तुम्हें जो भी उपाय अच्छा लगता हो उसका तुम आचरण कर सकते हो बच्चा जो प्रश्न बोलो हिन्दी में बोलवानु हाँ मधुरा जा आपने बोला कि की तो महाप्रभु जो अभी पधारे है उनके पहले जो गुरु थे रामानुजाचार्य वैसे सब उन, उनके जो मारक थे उनसे भी कृष्ण कृष्ण भगवान तो प्राप्त होते ही थे तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि महा उन्होंने महाप्रभु महा जो भटके हुए देवी जीव के लिए महाप्रभु जी को अवतार लेने के लिए बोला या म, मैं पधरा पधारने के लिए कहा वो तो प्राप्त कृष्ण भगवान की होने वाली थी तो मार्ग में सब क्या डिफरेंस है की महाप्रभु जी को प्रभु ने महाप्रभु जी को पधारने के लिए कहा मार्ग में डिफरेंस इतना है जैसे कि मैंने पहले कहा कि हर मार्ग या हर उपाय को थोड़े थोड़े टाइम में रिफ्रेश करना पड़ता है कोई भी चीज लंबे समय तक जैसे मैंने बताया कि हम तुम जीन्स पहनते हो अब जीन्स हम चाहे तो तुम दो तीन चार बार पहनो तब तक उसे ना धोएं तो वो गंदी नहीं हो जाती है वो अच्छी रहती है कोई बात नहीं एक जीन्स चार पांच दिन चल सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं है पर चार पांच दिन बाद भी तो उसे दोनी तो पड़ती है उसी तरह कोई भी मार्ग हो कितना भी अच्छा हो थोड़े थोड़े टाइम में उसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती ही है उसमें कुछ की कुछ खराबी या कुछ गैर मार्ग सब कुछ घुस ही जाता है जैसे कि हम देखते हैं महाप्रभु जी ने इतना सुंदर मार्ग प्रवर्तित किया कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है हर एक सामान्य व्यक्ति भी महाप्रभु जी के सिद्धांतों को समझ सकता है फिर भी आज परिस्थिति क्या है की पुष्टि इतने सारे प्रॉब्लम है वैष्णव लोग समझते नहीं है महाप्रभु जी के सिद्धांतों को जानते नहीं है गलत रास्ते पे चढ़ गए तो कितना भी अच्छा मार्ग हो थोड़े थोड़े टाइम में उसको रिफ्रेश करना ही पड़ता है तो उसी तरह भक्ति मार्ग प्रवर्तित है पर मा ठाकुर जी थोड़े थोड़े टाइम में उसको रिफ्रेश करते जा रहे हैं की कुछ भी हो गंदगी आ जाती है तो फिर से उसे हटाना पड़ता है ये महाप्रभु जी की जरूरत थी कि महाप्रभु जी ने पधार के फिर से उस मार्ग को रिफ्रेश कर दिया जी हम्म आगे भी ऐसा ही हो। होता ही है इसमें ये दुनिया का नियम है कुछ कुछ टाइम में हर चीज को रिफ्रेश करनी ही पड़ती है उसके बिना दुनिया नहीं चलती है नहीं यहाँ तो मतलब सिद्धांत क्या है महाप्रभु जी का तो अंत तक सेवा है मतलब जहाँ तक ठाकुर जी अपनी का नहीं करेंगे तब तक तब, तब तक सिद्धांत भी चेंज होते रहेंगे जी चेंज नहीं होता है कुछ भी पर उसको रिफ्रेश करना पड़ता है जैसे कंप्यूटर में हम रिफ्रेश करते हैं कुछ बदलता नहीं है पर वो फिर से स्टार्टअप आ जाता है उसका फिर से ऐसे जी जी जी बदलाव नहीं होता है हमेशा अगर बदलाव हो तब भी छोटा मोटा होता है वास्ट नहीं होता है पर कहने का मतलब कि थोड़े थोड़े टाइम में बैटरी चार्ज करनी पड़ती है कहने का मतलब ये तो अप, अपन को तो अभी महाप्रभु में आगे भी ऐसे गुरु मिलेंगे गारंटी आज जैसे वही तो नहीं नहीं। हो रहा है अपने बाद में अब वही तो हो रहा है तो मैंने बताया ना कि महाप्रभु जी ने इतना सुंदर मार्ग बताया कोई झंझट नहीं है कोई चिंता नहीं है आनंद से तुम घर में रहो प्रभु की सेवा करो प्रेम से अपने घर परिवार के साथ मिलके करो, कोई इतना भारी काम नहीं है फिर भी मार्ग की देखो क्या हालत बना के रखी है लोगों ने गोसाई बालक भी मन नहीं लगा रहे वैष्णव भी नहीं लगा रहे न किसी को महाप्रभु जी के मार्ग को समझना है न पढ़ना है न सीखना है मार्ग के नाम पे उल्टी उल्टी प्रवृत्ति लोग चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं इतना अच्छा मार है हम सोचते हैं पर फिर भी उसको थोड़े थोड़े टाइम में रिफ्रेश करना ही पड़ता है तो यही बात महाप्रभु जी के साथ भी होती है ठाकुर जी को फिर से इतना अच्छा जी ने भक्ति मार्ग बताया शास्त्र में भगवान ने बताया है भक्ति मार्ग पर भगवान की बातें बताई गई हैं तब भी अब लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है खो गया वो रास्ता या धूल चढ़ गई उसके ऊपर तो फिर साफ करने के लिए फिर से किसी को आना पड़ता है गुरु ही ऐसे हो जैसे तो फिर जीवों का उद्धार तो कैसे कैसे होगा मतलब पहले तो प्रभु की कृपा है कि कृपा से ही ये मिलता है चलो गुरु मिल भी गए पर जो सच्चा ज्ञान वो तो नहीं देते हैं आजकल ऐसा ही होता है तो उसने जीव हेलो हेलो uh. हाँ बोल सुनिहा आज मैं यही बोल रही हूँ कि अभी जीव का क्या दोष होता है अब मतलब कि गुरु ही अपने को ज्ञान नहीं देंगे अगर गुरु ऐसा सब कर रहे हैं तो जो जीव ओ, सब प्रभु की कृपा से ही होता है कि इस की मार्ग में जिनको लाना है वो प्रभु की कृपा से सब पॉसिबल है पर जो हाँ। जिनको नहीं मिल रहा है वो तो ऐसा ही सोच रही यही ज्ञान है यही सब सच्चा है बस प्रभु को मिलाने का ये रास्ता तो हमें बता रहे हैं वो हम समझ सकते हैं कि हम हमको अच्छा नॉलेज मिला है इसलिए हमको हम, हमें गुरु अच्छा मिले है की हमको सब समझा सकते पर ऐसा सभी को तो नहीं होता है ना जैसे उनको जो लगता है वही सही वो जो बोलते हैं वही सही लगता है बात सही है, है।, है। पर इसमें क्या होता है परिस्थिति हम देखें ना तो लोग जानते हुए भी करना नहीं चाहते हैं जो भी देखो समस्या जब भी खड़ी होती है ना दोनों पक्ष से होती है गलती एक की कभी नहीं होती है गोसाई बालक ये सब धंधा लेके बैठे हैं क्योंकि वैष्णव उनको पोष रहे हैं वैष्णव क्यों कर रहे हैं क्योंकि गोसाई बालक सप्लाई कर रहे हैं सप्लाई वो डिमांड की बात है अब डिमांड करोगे तो सप्लाई मिलेगा सप्लाई होगा तो डिमांड बढ़ेगी हर जगह यही बात होती है जब गड़बड़ शुरू होती है तो एक पक्ष से नहीं होती दोनों पक्ष से होती है इसलिए किसी भी एक पक्ष को दोष देने की बात नहीं है अब दूसरी बात की इसमें वैष्णव की गलती क्या है तो गलती ये है कि तुम जिस मार्ग में आए हो तुम जान करके महाप्रभु जी की वाणी से संसर्ग रखना ही नहीं चाहते हो गुरु तुमको पढ़ा नहीं रहा है पर क्या तुमने ऐसी कोशिश की है की तुम महाप्रभु जी के सिद्धांतों को जानो इतना तो हर वैष्णव जानता है कि ये पुष्टि मार्ग किसी गोसाई बालक का नहीं है पर महाप्रभु जी का है तो अब महाप्रभु जी क्या कहते हैं क्या ये जानने की कोशिश कोई करता है नहीं करता है अब दोनों को इसी सिस्टम में सेटिस्फेक्शन है तो चलता जा रहा है समस्या <laughs> ये है इसलिए क्या हमेशा हम दोष एक पक्ष को देते हैं पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हर वैष्णव ये तो जानता ही है कि ये मार्ग तो महाप्रभु जी का बनाया हुआ है अब तुम गोस्वाई बालक के पीछे लग रहे हो और महाप्रभु जी के बात को सुनना ही नहीं चाहते हो या महाप्रभु जी के ग्रंथों के नाम तक जानना नहीं चाहते हो तो फिर इसमें गलती गोस्वाई बालक की तो नहीं है ना फिर उसको आदत बन जाती है ये जो मम्मी बालकों की स्थिति है तो उसका जिम्मेदारी वैष्णवी है उनको पढ़ना और वो सब नहीं था और चीजें जो सुझाई हैं, वो बालकों को तो आज भी बालक तो आज भी चीजें बोले और उन्हीं चीजों में लगे हुए हैं अपने उसमें वो तो जितना भी बिगाड़ खाता सब कराया है वो बिजनेस मैनों ने और ये ये वैष्णवा नहीं उन्हें जा जाकर जैसे आप ऐसे कर लो जैसे आप ऐसे कर लो वो बोले होते हैं वो आज स्थिति वैष्णवी लेके आए उनको यहाँ तक हाँ मतलब यही बात है गलती दोनों पक्षों से है एक से नहीं ठीक है तो पार्थ को समझ आया क्या? आ राजा, कि आपने कि आपने वही बताया भक्ति मार्ग भी प्रवर्तित था पर जैसे समय समय पर हर मार्ग को रिफर्बिशमेंट और रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है हा, हा, आपने रोड का एग्जांपल लिया या कपड़े का एग्जांपल दिया वैसे हर मार्ग का भी एक काल रहता है ऐसा समझ सकते हैं शायद हाँ, कि उस समय होता है उस समय तक फिर उसको फिर से थोड़ा रिन्यू करना ही पड़ता है वहां पर रिन्यू करना पड़ता है और और ऐसा भी समझ सकते हैं ना कि और दूसरा आपने वो समझाया कि वो पहाड़ चढ़ने का एक कठिन रास्ता होता है और एक सीढ़ियों से बनाया हुआ रास्ता होता है हाँ, तो एक ढांचा बना दिया कि ये प्रकार से आप कृष्ण की भक्ति करोगे तो आपको जरूर कृष्ण की प्राप्ति होगी और तो आसान में है या भाई है अब इनको गाइड करने वाला कोई नहीं था उन्होंने ट्रैकिंग टाइप रास्ता चूज किया कि कोई गाइड नहीं है अब तुम सही रास्ते पे जा रहे हो गलत रास्ते पे जा रहे हो तुम्हें पता नहीं है चलते जा रहे हो करते जा रहे हो तो इसमें निश्चितता नहीं होती और हमें भी कंफ्यूजन में हम रहते हैं कि हम कर रहे हैं पर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा एक रास्ता ऐसा होता है लोगों को उसमें भी तो मजा ही आता है मीरा भाई और उनको फल मिला भी सही ऐसा नहीं है कि मिल नहीं मिला और कुछ ऐसे सीढ़ियों का रास्ता होता है कि वे आराम से गया रास्ता है सीधे सीधे चलते चलते पहुंच रीनी तो, तो, तो, तो, तो था था कि भी इसी तरह प्रॉपर जाकर अपनी मन चाहे लोग बच्चे करते थे देखो सब मन के हिसाब से नहीं करते थे पर जैसे मैंने बताया ना कि अब निम्बार्क है मध्वाचार्य है इन सब ने भी भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया तो ये भी गाइडेड ये वे हैं पर हर मार्ग की जैसे मैंने बताया ना कि टाइम होता है उसके बाद फिर से उसे नया करना ही पड़ता है और जैसे अब पुष्टि मार्ग में इतना सारा बिगाड़ है बाहर से कोई व्यक्ति पुष्ट को देखेगा तो उसका मन उठ जाएगा जब तक वो महाप्रभु जी की मूल वाणी नहीं जानेगा तब तक वो यही समझेगा कि ये मार्ग में तो जाने जैसा है ही नहीं इसमें तो लोग पाखंड करते हैं डोंग करते हैं गुरु ही ऐसे हैं। तो फिर इस मार्ग में जाके हम क्या करें तो ऐसा बिगाड़ हर मार्ग में आ जाता है तो उसकी इमेज भी ऐसी बन जाती है फिर लोग स्वतंत्र उपाय ढूंढने लग जाते हैं और बताए हुए मार्गों को छोड़ देते हैं राजा इसमें हिस्ट्री में टाइमलाइन भी देख सकते हैं ना कि प्रभु का अवतार काल कहाँ तक था बाद में कौन से कौन से आचार्य हुए उसमें कितना गैप आ गया बाद सब... हिस्ट्री चेक करें तो भी ये बात समझ आएगी हाँ वही राजा तो वो थोड़ा स्टडी करें तो भी समझ में आएगा कि कौन सा मार्ग प्रचलित था बाद में महाप्रभु जी का कब प्राकट्य हुआ हाँ बिल्कुल देख सकते हैं क्वेश्चन हुआ डिस्कशन भी सबने अच्छा किया सबने सोचा तो आज का यहाँ रखते हैं फिर अब आगे का विषय नेक्स्ट लेंगे सोमवार को वार्ता जी चलेगी हेलो तो तो... हाँ ठीक है तो